नमः मन्त्रपाठः ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तो सह कीर्यं तेजस्वीनावधीतमस्तुषा वह ओ हा जी कल का प्रसंग चल रहा है अनिलाह अनिल प्रपीड़तीयु अलग अलग स्थानों को पाकर प्रपीडय आघात करता है चोट पहुंचाता है वर्णोत्पत्ति के लिए त्र स्पर्शयम वर्णकारो वायु अयपिंडव स्थान अभिपीड़ी तो कहते हैं स्पर्श यम वर्णकार वर्णों की उत्पत्ति के लिए उत्पत्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्न में स्पर्श संजक स्पर्श संजक पच्चीस वर्ण और यम संजक चार वर्ण स्पर्श संजक पच्चीस वर्णों और चार यमों का उत्पादक उत्पन्न करने वाला जो प्राणवायु है वो स्थानम कंठादि स्थानों को पाकर आयपिंडवत लोहे के गोले के समान आघात करता है अभिपीड़ी तब जाकर के स्पर्श वर्ण उत्पन्न होते हैं और यम उत्पन्न होते हैं उसका अगला सूत्र जो था अंतस्थ वर्णकारों वायु दारु पिंडवत अंतस्थ वर्णकार अंतस्थ वर्णों को यहां पर कहा जा रहा है यरअल अंतस्थ वर्णकार अंतस्थ वर्णों की उत्पत्ति के लिए किए जाने वाले जो प्रयत्न हैं उसमें अंतस्थ नाम वाले यर्णों वा, का जो उत्पादक है प्राणवायु वह प्राणवायु एकादि स्थानों को पाकर दारू पिंडवत अभी पी रहे लकड़ी के गोले के समान बन करके वो उस स्थान को अभिपीड़ी आघात करता है पहले वाले में कहा लोहे के गोले के समान बनकर स्थान को आघात करता है तब स्पर्श और यम वर्ण उत्पन्न हो गया यहां कहा दारू पिंडवर दारुना पिंडव दारूपिंड दारूपिंडे न अभिघात उस लकड़ी के गोले के समान बन करके उस स्थान को आघात करता है तब जाकर के ये अंतस्थ वर्ण उत्पन्न होते हैं जो कि या-र-�-ल-व ये चार वर्ण उत्पन्न होते हैं। इतना कल हुआ है अब आगे के सूत्र को देखिएगा ऊष्मो वायु पूर्णापिंडवत ऊष्मणकार वायु पूर्णापिंडवत ऊष्म प्रथम विभक्ति का एक वचन है वायु विभक्ति का एक वचन पूर्णापिंडवत अव्ययपद है तो ऊष्म स्वर वर्णकार इसमें समाप है ऊष्मा स्वराश्च ऊष्मा ऊष्माण चवरा च ऊष्मा स्वराश्च स्वरा इतरेतर योग बन और फिर उसके बाद वर्ण के साथ समास ऊष्म पद हो गया अब वर्ण के साथ समास है ऊष्म ते वर्णाश्मर्णा कर्मधारे तत्ष ऊष्म ते वर्णाश्मर्णा वही ऊष्म है और वही वर्ण है वही स्वर है वही वर्ण है तो ऊष्म ते वर्णी ऊष्म कर्मधारे तत्ष फिर उसके बाद में ऊष्मर्ण का एक पद हो गया ऊष्मर्ण अब कार के साथ में समास करना है तो तावर वर्णान ऊष्म स्वर वर्णन करोती अर्थात उत्पादयती ऊष्मर्णकार उपपद तत्पुरुष समस तान ऊष्म स्वर वर्णन करोती अर्थात उत्पादय ऊष्मणों को उत्पन्न करता है कौन प्राणवाद उपपद तत्पुरुष समास अंतस्थ वर्ण में उसी प्रकार है और उससे पहले जो था स्पर्श एव वर्णकार उसमें भी उसी प्रकार इतर इतर योग द्वंद्व तत्पुरुष और उपवत तत्पुरुष तीन समास है इन तीन सूत्रों में एक जैसे तो ऊष्मायु पूर्णा पिंडवत अब इसके आगे ऊर्नापिंडवत इसमें समस है ऊर्नाया पिंडम ऊर्नाया पिंडम ऊर्नापिंडम ष्टि तत्पुरुष समास ऊर्ना पिंडम ऊर्नापिंडम ष्टि तत्पुरुष समास ऊर्णपिंडेन तुल्य। तुल्यम ऊर्णपिंडेन तुल्यम ऊर्ना पूर्ण पिंड के समान पूर्ण ऊर्ण कहते हैं ऊर्न को अभी सर्दी में आप जो पहनते हैं ऊनी वस्त्र जिसको आप कहते हैं उसको संस्कृत में कहते हैं ऊर्ण अब सूत्रार्थ देखिए स्वराश्च, स्वरा उच्चारयु क्रीय ये ऊष्म स्वराश्च, उपचारय कयत्नेवरवर्णनुकूल ऊष्मर्णाकूल ऊष्म स्थनमूर्णसघातगोलकूर्णसातगोलकम अभीपीड़यती आघात कौती ऊरा उच्चारय क्रीय प्रयत्ने स्वरा उच्चारयु क्रीय प्रयत्नेवरवर्णाकूल यूष्मरवर्णा स्थानाप्य पूर्णसंघात इवर्णसघात इव इव आघात कौती तस्थ आघात कौती और स्वर वर्णों की उत्पत्ति के लिए ऊष्म और स्वर वर्णों की उत्पत्ति के लिए ऊष्म और स्वर वर्णों की उत्पत्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्न में ऊष्म और स्वर्ण वर्णों की उत्पत्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्न में ऊष्म और, और, और, और स्वर वर्णों के अनुकूल ऊष्म और स्वर वर्णों के अनुकूल प्राणवायुष्म और स्वर वर्णों के अनुकूल प्राणवायुष्म और स्वर वर्ण के स्थान को ऊष्ण और स्वर वर्णों के स्थान को प्राप्त होकर जैसे ऊन का गोला जैसे ऊन का गोला दीवार आदि के साथ टकराकर जिस प्रकार शब्द करता है वैसा ही उन स्थानों में यह प्राणवायु आघात करता है जैसे ऊन का गोला, गोला दीवार आदि के साथ टकरा शब्द करता है वैसे ही उनमूल स्थानों को पाकर यह प्राणवायु आघात करता है तब यह ऊष्म और स्वर उत्पन्न होते हैं इसका यह अभिप्राय है। जी किसी को समझ में ना आ रहा हो तो पूछ सकते हैं तो तीन बाते बता पर स्पर्श और यम के लिए लोहे के गोले के समान लिए लकड़ी के गोले के समान ऊष्म और स्वरों के लिए ऊन के गोले के समान प्राणवायु जो है उस तरह बन करके उन वर्णों को उत्पन्न करता है यह है पांचवा प्रकरण अनिल स्थानम अभिपीड़यती अनिलह अनल स्थान अतिपीड़य पांचम प्रकरण तो यहां पर अंत में कहा है प्रयत्नाह। उत्ता मे प्रथम बहुवचने और स्थानय में भी प्रथम बहुवचने और स्थान करना में इतर योग है स्थानक प्रयत्न मे इतरेतर योगद्वंद स्थ प्रयत्न स्थन प्रयत्नक स्थानकर्ण प्रयत्न थान चर्णम च प्रयत्नशी स्थान करण प्रयत्न इतर इतर योग स्थान करण और प्रयत्न को लेकर उक्ता कह दिया गया है स्थान करण और प्रयत्न को लेकर के जो प्रसंग चलाया है उसको हमने कह दिया है ऐसा महसी पानी कहा है इन पांच प्रकरणों में स्थान के बारे में बताया करण के बारे में बताया और प्रयत्न के बारे बताया। में बताया चौथे और पांचवें प्रकरण में अंतर इतना है में तीसरे और चौथे तीसरे में चौथे में प्रयत्न को लेकर के बताया आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न और पांचवें प्रकरण में वो जो प्रयत्न है आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न वो किस रूप में होते हैं वो ये इस पांचवें प्रकरण में बताया आ, जी जी आ, ये अय पिंड और दारू पिंड है ना समझे जहाँ स्थान पर जो टकराता है जी। वो, वो, वो, कैसे हम, कैसे समझे कैसे आ, बस आ, आपको तो अनुमान करना है संभाव शास्त्रकार कहता है उपमा दी है इस तरह मानो इस तरह का होता है में स्थान को ही कह रहा है ना सुनो कोई दूसरे वस्तु से नहीं स्थान में प्रयोग करके देखना है अपने को अलग अलग प्रकार के वर्ण कैसे उत्पन्न हो रहे ये वर्ण है तो प्राणवायु तो एक ही है पर इस एक प्राणवायु से ये अलग अलग शब्द कैसे उत्पन्न हो रहे हैं तो ये बताया है कि जब अः लोहे के गोले के समान उस स्थान में जाकर के ये प्राणवायु जो है प्रकट वहां आधार करता है तो वैसे वैसे स्वर पन्न होते हैं वैसे वैसे, वैसे वर्ण उत्पन्न होते हैं ये बात लेकिन सुनो नहीं ये पकड़ में इसलिए नहीं आएगा ना क्योंकि मैं तो प्रत्यक्ष करके दिखा नहीं सकता और आपको आपको समझ में नहीं आएगा प्रयोग करेंगे तो, तो शास्त्रकार कह रहे हैं तो Uh, कोई, कोई के कोई ऐसा किया यन्त्र मै यन्त्रगा गले में लगा है या कोई ऐन लगा और गले में जो आ, हम बोल रहे हैं, तो उसको तो पकड़े और बताए ऐसा होता है तो रहे हाँ जी हाँ, हाँ जी उसके बिना हमको कैसे पता लगे हमको तो शास्त्र इसलिए हम मांग रहे हैं पर? चल रहे हैं हम लोग प्रत्यक्ष तो हम ऐसा नहीं कर सकते नहीं ऐसा नहीं ले सकते स्वामी जी को जैसा ऊन का गोला है और किसी को किसी वस्तु को टकरा करके जो आवाज आता है नहीं, वैसा नहीं। नहीं, मतलब जैसे आप लोहे लोहा जब लोहा किसी को टकराता है तो वो कठोर होता है और लकड़ी का चलो जब है तो मध्यम स्तर का हो रहा है और ऊन का और, और स्वर्ण को बोलते हैं तो उसका जो स्पर्श हो रहा है उसका जो अभिघात हो रहा है वो एक प्रकार से स्वस्थ हो रहा है और अंतस्त का जब हो रहा है तो मध्यम स्तर का स्पर्श हो रहा है और जब स्पर्श और यम वर्णों का बोलते हैं तो कठोर स्पर्श हो रहा है बस इतना हम कह सकते हैं तो समझ सुधार करने के लिए ये वाला प्रकरण नहीं है सुधार प्रकरण स्थान प्रकरण है कि पर्टिकुलर स्थान में आपको प्रयास करना है और वैसा प्रयत्न यह तो दूसरा दूसरी बात है किस तरह वहां पर होकर दूसीर्श कि उत्पन्न कता प्रक्रिया इसको समझने नहीं बतावश्यकता स्थना कि स्थिते बोला जाता है। उसी स्थान स्थिते पर्टिकुलर जाकरम् धन्यवाद तो हम आगे बढ़ते हैं अगला है छठा प्रकरण पांचवा प्रकरण पूरा हो गया छठा प्रकरण अनिल पूरा हो गया है और पहला श्लोक जो हमने प्रारंभ किया है पहला श्लोक स्थानमिदम करण निधम स्थानमिदम करण प्रयत्न एशो द्विविध अन पीड़यती वृत्कार प्रकरण वह है वृत्ति वृत्ति जो है ये छटा प्रकरण है तो छटा प्रकरण देखिए वृत्तिकारह, इसका अभिप्राय समझ लीजिए पहले भी मैंने बताया था वृत्तिकार का मतलब क्या है वृत्तिकार का मतलब है व्याख्याकार शब्दशास्त्र को जानने वाले जो व्याख्याकार हैं उनको कहते हैं वृत्तिकार वृत्ति का मतलब है व्याख्या और कार का मतलब है करने वाले वहां कार का अर्थ होता था उत्पन्न करना और यहां कार का मतलब है करने वाले यहां व्याख्या करने वाले हैं वहां उत्पन्न करने वाले कुंभम करोती थी कुंभकार वहां घड़े को उत्पन्न करने वाला है वहां कार का अर्थ उत्पन्न करना और यहां कार का मतलब है व्याख्या करना तो वृत्ति का मतलब व्याख्या और कार मतलब करने वाला वृत्ति कार्य का मतलब है व्याख्या करने वाले तो व्याख्या करने वाले किसकी व्याख्या करने वाले शब्द शास्त्र की व्याख्या करने वाले जो शब्द शास्त्र है शिक्षा शास्त्र है इस शिक्षा शास्त्र की व्याख्या करने वाले शिक्षा शास्त्री लोग या शिक्षा शास्त्र को मतलब जो बाहर शिक्षा शास्त्री बोलते वो शिक्षा शास्त्री नहीं है या वर्णोच्चारण शिक्षा को जानने वाले शिक्षा शास्त्री तो वृत्तिकार का अर्थ है शा, शब्द शास्त्र शब्दशास्त्र के व्याख्याता लोक व्याख्याकार यह इसका अभिप्राय है तो पहला सूत्र यहां पर नहीं है मैं वृद्ध पाठ के अनुसार बोलता हूं एवं व्याख्या ने वृत्तिकारा पठंती एवं व्याख्याने लिखना ख्या लिख सकते हैं एवं हैंख्या वृत्ति पढ़ती अष्ट प्रभेदुम अष्ट प्रभेद अवर्णकुल तत कथम उतम एवं व्याख्या वृत्ति पढ़ती अभेदुल तथम उत्त अव्यपद व्याख्या सप्तम विभक्तिवचने वृत्ति प्रथम विभक्तिवचन पठती क्रियापद अष्ट प्रभेद प्रथम विभक्तिवन अवर्णकुल प्रथमा एक अव्ययपद तथमवचन कथम अव्ययपद उत्तर प्रथमवचन अब वृत्ति में सृत्तीकारा में वृत्ति कुरी वृत्ति वृत्ति कुरी वृत्ति उपपद उपपद तत्पुरुष समसे वृत्तिम कंती वृत्तिकारा उपपद तत्पुरुष समस इसका अर्थ होगा व्याख्या करते हैं वृत्तिम कव्या करते हैं अब अष्टादश प्रभेद ये जो है इसमें अष्टादश प्रभेद सामसे है यस्य यस्य से अठारह प्रकार के भेद हैं जिसके अठारह प्रकार के भेद हैं जिस वर्ण के उसको कहते हैं अष्टादश प्रभेदम वर्ण वर्ण वैसे वर्ण पुल्लिंग में होता है अब अवर्णकुल अवर्णकुल का विशेषण है अष्टादश प्रभेदम अवर्ण ये जो अवर्ण शब्द है इसमें कर्मधारे कर्मधारे तत्पुरुष समास है अवर्ण अवर्ण में समास याद रखना अवर्ण अवर्ण उवर्ण कवर्ण चवर्ण ऐसा बोल सकते हैं तो अवर्ण में समास असौ वर्णश्च अवर्ण कर्मधारे तत्पुरुष समास वई अकार है वही वर्ण है अच्छ असौ वर्णश अच्च अच्च असौ वर्ण च वही वर्ण है और वही आर्मधार है तत्पुर अवर्ण फिर अवर्णकुल में समासे अवर्ण से कुलम अवर्णकुल अवर्ण से कुलम अवर्ण कुलम यह है श्रेष्ठ तत्पुर अवर्ण का कुल यानी अवर्ण का समुदाय कुल का मतलब यह समुदाय है... जैसे हमारा कुल होता है सन्यासियों का कुल है गृहस्थियों का कुल है परिवार का कुल है ऐसे कुल का मतलब समुदाय तो सूत्र का अर्थ होगा शब्द शास्त्र व्याख्यातारास्त्र शब्द व्याख्यातारेशु शब्दास्त्र व्याख्यातार्याख्याशु ओम स्वामी जी थोड़ा धीरे धीरे बोलिए जरा लिखा नहीं जा रहा पूरी ऐसी आप लिख सके मैं और धीरे करूंगा तो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल शब्द शास्त्रास्त्र व्याख्यात, व्याख्यात स्वस्व व्याख्यानेशु स्वस्व व्याख्यानेशु यद ूह अवर्णसमूह अवर्णसमूह अश्रभेदात्मक अष्ट प्रभे भवति तद अदशेद अष्ट प्रभेदशेद कथम कथम जिज्ञायां कथम होती जिज्ञाया उत य हिंदी में अर्थ बोल रहा हूं शब्दशास्त्र के व्याख्याता आचार्य शब्दशास्त्र के व्याख्यान करने वाले आचार्य शब्दशास्त्र के व्याख्यान करने वाले आचार्य अपने अपने व्याख्यानों में अपने अपने व्याख्यानों में इस प्रकार वर्णन करते हैं कि इस प्रकार वर्णन करते हैं कि इस प्रकार वर्णन करते हैं कि अवर्ण का समूह अवर्ण का समूह अठारह प्रकार का है अवर्ण का समूह अठारह प्रकार का है अठारह प्रकार का है वह अठारह प्रकार का भेद वह 18 प्रकार का भेद कैसा होता है वह अठारह प्रकार का भेद कैसा होता है वह अठारह प्रकार का भेद कैसा होता है ऐसी जिज्ञासा के होने पर ऐसी जिज्ञासा के होने पर कहा है कि ऐसी जिज्ञासा के होने पर, पर कहा है कि ये अगले सूत्र के साथ जुड़ेगा कहा है कि अब पुस्तक में देखिएगा अरस्व दीर्घ प्लुतत्वाच अरस्व दीर्घ प्लुतत्वाच त्रैस्वरीोपनयेन त्रैस्वरीोपनयेन च अन्नासित्य भेदात् च च अन्नासित्य भेदात् च संख्यातो अष्टादशात्मक एवम इवर्णायह एवम इवर्णायह अवर्णो अरस्व दीर्घकृतिकेदाचार्म विभक्ति देखिएगा प्रथमा एक प्रथमा विभक्ति केवदीर्घ प्लुतवा पंचम विभक्ति केव्यपर्योपन तीनेवरीोपन तीनेपत् आनुनासिक्य एक, चा संक्यात अह, संक्यात अह, ये आनुना पांचेक्यव्ययप है अह, अस्ता दशात्मका, अस्ता दशात्मका, एक एक, इति अव्ययपद एवं अव्ययपद इवरनादय एक तीन इवरनादय एक तीन वैसे एवं इवर्नादय को अलग सूत्र पढ़ना है तो अच्छा रहेगा अष्टादश वेदात्मका तक अलग सूत्र एवं इवर्णादय अलग सूत्र अच्छा रहेगा अब देखिएगा सामस अरस्वीर्घ प्लुतवात्मेंच दीर्घ प्लुत अरस्व दीर्घ प्लुत अरस्व दीर्घ प्लुता इतरेतर योगद्वंद अरस्व दीर्घ प्लुत अरस्व दीर्घ प्लुता प्रत्यय जोड़ा है भावकुकता है तो अरस्व दीर्घ प्लुत भाव अरस्वदीर्घ प्लुत मलबीर्घ भावल होना तेषाम भाव भाव उनका होना यानी अरस्वत्व का अरस्व होना प्लुत का होना इस तरह अरस्व दीर्घ और प्लुत का होना तेजाम भाव अरस्व दीर्घ प्लुतत्व यानी अरस्वत्व दीर्घत्व और प्लुतत्व तस्मा अरस्व दीर्घ प्लुतत्वा अरस्व दीर्घ प्लुतत्वा का मतलब है अरस्वत्व दीर्घत्व और प्लुतत्व के होने से पंचम विभक्ति काीर्घ प्लुतत्वात् अर्थ है अरस्वत्व दीर्घत्व और प्लुतत्व के होने से ऐसा अर्थ निकलेगा एक बात फिर अगली बात है यानी अगला समासवरीोपन त्रैस्वरियोपनयना इसमें समास है इसको समझ लीजिएगा त्रयश्च ते स्वराश्चि त्रिस्वरा पहले त्रिस्वरा शब्द का समास होगा त्रैस्वरीयोपनयना को अलग कर रहा हूं तो त्रैस्वरीय के अंतर्गत त्रिस्वरा है त्रिस्वरा त्रय चे स्वरा चिस्वरा त्रय का मतलब है तीन और स्वर का मतलब स्वर तीन भी वही है और स्वर भी वही है इसको कहते हैं त्रिस्वरा तीन पुस्तके हैं तो तीन पुस्तके हैं तो तीन भी पुस्तकों के लिए तीन संख्या पुस्तकों के लिए कह रही है और पुस्तक भी तीनों के लिए कह रहे हैं तो इसलिए को कर्मदारे कहलाता है त्रिपुस्तकम त्रीणी च पुस्तकानी त्री च्रिपुस्तकम ऐसा होगा सामान तो त्रिपुस्तकम का मतलब है तीन वही पुस्तक भी वही कर्म ऐसे यहां परिस्वरा पुस्तक नपुंसकिंग में स्वराश्चरा कर्मदारे तत्पुरुष फिर तेज भाव त्रैस्वरियम तेजाम भाव त्रैस्वरियम यही प्रत्यय करके त्रई स्वरियम करेंगे आदि में वृद्धि हो जाएगा तो त्रई हो जाएगा और या यकार जुड़ जाएगा तो त्रई स्वरियम ऐसा बन जाएगा आ, क्या प्रश्न है रुचि ये क्या प्रश्न है आ, ओम स्वामी स्त्री स्वराह में दिमास नहीं होना चाहिए संख्या पूर्व दिघु नहीं यहाँ पर दिघु समास नहीं है कर्मधारे समाप है संख्या होते हुए भी यहाँ कर्मधारे समाप है दिघु नहीं है। तो त्रैश्वरियम पहले त्रिस्वरा को कर्मधारा बनाया फिर तेषाम भाव त्रैस्वरियम फिर उसके आगे है उपनया उपनय के साथ में जुड़ गए त्रैस्वरियम तो त्रैश्वर्य से उपनया त्रैश्वर्योपन उपनय कहते हैं युक्त को जुड़ने को युक्त को उपनय कहते हैं यहां पर युक्त का मतलब जुड़ना तो त्रैस्वर्यसे उपनया त्रैस्वरियोपन षि तत्पुरुष समात इसका अर्थ होगा त्रैस्वरियोपनय का मतलब है तीन स्वरो से युक्त तीन स्वरो से युक्त ऐसा अर्थ निकलेगा त्रैस्वर्योपनय का मतलब है तीन स्वरों से युक्त अब आगे देखिए अगला पद है आनुनासीक्य आनुनासीक्य भेदात इसमें समासनासिक भाव आनुनासिक्यम आनुनासिक भाव आनुनासिक्यम आनुनासिक भाव अनुनासिकस्य अनाकुना नहीं असीक भाव आनुना असि भाव आनुना आनुनाभेदे अनुनासिकस्य भाव आनुना अनुनासिक का होना और तस्य भेद आहा, उस अनुनासिक का जो भेद है उसको कहेंगे अनुनासिक भेद सृष्टि तत्पुर समास किसी को कोई शब्द ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं अब इसका सूत्र का अर्थ बता रहा हूं अरस्व दीर्घ अकार प्लुत अकार अरस्व अकार दीर्घ प्लुत अकार अरस्व दीर्घ अकारुत अकार अव दीर्घ इति अकारदेन स्त्रीरात्मकर्ण तस्नि तस्त्येक तस्पी प्रत्येक उदत् अ पी प्रत्येकं इति इति प्रत्येक नवात्मको अवामकोवर्ण नवात्मको, नवा, नवात्मको, नवात्मको प्रत्येकं इति तेक नवात्मको नवाकोवर्ण निरास निरुना एक शब्द हैेदेन निरा, निरनु निरुना अष्टर्ण अष्टवर्ण परिगणित अष्टादात्मो अवर्ण परिगणितो आ स्क्रीन पर लिखा हुआ देख लीजिएगा जो नहीं लिख पाए हो तो स्क्रीन पर देख लीजिएगा जी अष्टादशात्मो अथवा अष्ट अष्ट अष्टात्मो अवर्ण अष्ट अष्टादशात्मक अवर्ण है य अष्टादश स्वरूप वा आत्म कूपे अष्टादशात्मक मत्मस्वरूप अकार स्वरूप, स् अवर्ण ऐसा अर्थ ने ओम हां तो आ, आ, आ, बहुरी समास है और अठादश आत्मा में आ, दूसरा समास इसे समास दो प्रकार से कर सकते हैं का भी जोड़ते जैसे संजक संज्ञा जक अवर्ण संजक मतलब अवर्ण संज्ञा वाला ये बहुरी समास है अवर्ण संज्ञा यह बहुरी समास नहीं है अन... और सानुनासिक निरुनासिकानुनासिकेदे निर अनुनाश अनुनासिक नहीं बोलते निरानुनासिकानुनासिक भेद निर्गत असिक यस्म स निरुना बहुरी सामस निरनुना शब्द मे बहुरी सामस पर हाँ वक्त शक्ति सानुना निरुना अनुना चिन्ह अस्त कारण उच्चारण करसिक सहित होता है तो अनुनासिक उच्चारण करते वहां पर अ ऐसा बोलते हैं और जब अनुनासिक नहीं है तो अ बोलते हैं। अनुनासिक और अनुनासिकों का प्रयोग जो है ये मंत्र भाग में होता है या जब इसका बारह अक्षर लिखते हैं ना बारह कड़ी क्या बोलते हैं उसको क कह का के, की जो बोलते हैं ना वहां अम अह अम, अम बोलते हैं तो वहां अनुस्वर लगाते हैं अगर वो अनुस्वर ना लगा के आप सानुनासिक कर दो तो अम ऐसा बोलेंगे हिंदी में इसका इतना प्रयोग नहीं होता है लेकिन संस्कृत में अधिक होता है और विशेषकर मंत्र भाग में होता है इनका प्रयोग आ, मैं हिंदी में अर्थ बता देता हूं लोगों के लिए वैसे स्पष्ट है फिर भी हिंदी में बोल देता हूं अरस्व आकार दीर्घ आकार प्लुत आकार अरस्व दीर्घ प्लुत भेद से तीन प्रकार का है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 उसमें प्रत्येक वर्ण का उसमें ना ओके उनमें उनमें प्रत्येक वर्ण का उनमें प्रत्येक वर्ण का उदात्त अनुदात स्वरित का भेद होने से उनमें प्रत्येक वर्ण का उदात अनुदात स्वरित का भेद होने से अवर्ण नौ प्रकार का होता है अवर्ण नौ प्रकार का होता है उनमें भी उनमें भी प्रत्येक वर्ण उनमें भी प्रत्येक वर्ण उनमें भी प्रत्येक वर्ण निर उनमें भी प्रत्येक वर्ण निरनुनासिक सानुनासिक भेद से उनमें भी प्रत्येक वर्ण निरनुनासिक सानुनासिक भेद से विभक्त होकर उनमें भी प्रत्येक वर्ण निरानुनासिक सानुनासिक भेद से विभक्त होकर अवर्ण अठारह प्रकार का होता है अवर्ण अठारह प्रकार का होता है इस प्रकार की गई है इस प्रकार परिगणना की गई है ऐसा है। समझना चाहिए इस प्रकार परिगणना की है ऐसा समझना चाहिए अब आप एक बॉक्स बना लीजिएगा अपनी संचिका में एक बॉक्स बनाइए और बॉक्स बना करके एक कॉलम बना के अरसुदीर्घ प्लुत ऐसे लिखिएगा आपको स्पष्ट हो जाएगा ये अठारह प्रकार कैसे बनते हैं? एक बॉक्स बना करके अरस्व दीर्घ प्लुत लिखिएगा हा इन्होंने बॉक्स बनाया अरस्व दीर्घ प्लुत आ, नीचे लिखिएगा ऐसे अरस्व के नीचे दीर्घ दीर्घ के नीचे प्लुत ऐसा लिखिएगा इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं अरस सुदीर्घ प्लुत साइड में यानी बाए साइड में अरस सुदीर्घ प्लुत लिखिएगा और ऊपर की ओर उदात्त अनुदात स्वरित लिखिएगा लाइन से उदात्त के बाद अनुदात अनुदात के बाद स्वरित यानी खड़ी रेखा में अरसुदीर्घ प्लुत लिखना है खड़ी रेखा में अरसव दीर्घ प्लुत और आड़ी रेखा में ऊपर उदात अनुदात स्वरित लिखना है ठीक है ये भी ठीक है जैसा आप लिख रहे हैं उदात अनुदात उसके बाद स्वरित बिल्कुल ठीक है और ऊपर अरस्व दीर्घ प्लुत उसको थोड़ा दूर दूर रखें तो अच्छा हो जाएगा अब अरसू के जगह अरसू वर्ण लिखिएगा और दीर्घ के स्थान में दीर्घ लिखिएगा और प्लुत के स्थान में प्लुत लिखिएगा दात अनुदात स्वरित के बाद में एक और लिखना है निरानुनासिक यह जो आपने लिखा है अ आ, आ आ उसी के नीचे के नीचे उदानुना चन्द्रबि लगाना अनु उदात्त और उदात्त अनुदात स्वरित ये तीन अरसु दीर्घ प्लुत ये तीन निरुनासिक सानुनासिक उदात्त के तीन हो जाएंगे अरसु उदात तीन दीर्घ अनुदात तीन ए, सब के साथ में लिखाइए तो आपको पता लगेगा ये 18 प्रकार के हो जाएंगे एक सानुनासिक, एक निरानुनासिक एक दो तीन हाँ ये, ये नौ आ गए ना ये नौ आ गए फिर सानुनासिक लगाएंगे तो नौ अठारह हो जाएंगे बस ये है रोगे ना निरन्सिक नौ है और सामनासिक नौ है यानी केवल अवर्ण अवर्ण 18 हो जाएंगे दीर्घ अठारह हो जाएंगे और प्लुत 18 हो जाएंगे याद रखना ये तो एक, एक दिखा है यहां पर लेकिन इनको अवर्ण को ही 18 बनाना है वीर को भी 18 बनाना है प्लुत को भी 18 बनाना है इस तरह बना करके आप कल कर ले, ले आइएगा तो अवर्ण के 18 प्रकार के वेद हो जाएंगे वीर के 18 प्रकार के वेद हो जाएंगे और प्लुप के भी 18 प्रकार के वेद हो जाएंगे अरस्व उदात अरस्व अनुदात्त स्वरित अरस्वस्तु स्वरित। ओम स्वामी हाँ हाँ। ये स्वरित की क्या हा कोई मत विशेष तु बोनि जैसे उदात में अ और अलु कर दिया तो स्वरित में भी अ आ, आ के साथ प्लुप्त कर दिया तो अनुदात में आ, आ, आ, लगा अनुनासिक तो ये तो हो गया लेकिन स्वरित और उदात उसमें कोई अंतर तो दिखाई नहीं दे रहा लिखा हुआ यहां. पे यहाँ नहीं दिखाई देगा ना क्योंकि चिन्ह तो, तो है ना आपने इसलिए दिखाई नहीं देगा लगाने में तो पता लगा केवल स्वरिश्वर खड़ी रेखा स्वरित का और अनुदात का आड़ी रेखा है और उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता अच्छा वो खड़ी रेखा ऊपर जो लगाते हैं ऊपर जो लगाते हैं खड़ी रेखा वो है स्वरित का और अक्षर के नीचे जो आड़ी रेखा लिखते हैं वो है अनुदात का और उदात का चिन्ह नहीं आता उदारत्व का चिन्ह नहीं होता पहला पहला पहले उदारतोता उदारत के बाद अनुदारतो रहता अनुदारत के बाद त्वरित होता है ठीक है ये आपको बाद में समझ आ जाएगा पहले आप ये 18 वेदों को समझ करके आइएगा फिर हम देखते हैं कल हां जी हां जी ये टोटल 18 होंगे ना हां जी हां जी मतलब खारस्व 18 दीर्घ खार या टोटल हैं। हैं, आप कह रहे हैं या तीनों आ... ची, ची, को मिलाकर हरस्व उदात अरस्व अ फिर अनुनासिक अ हा जी ये अरसु, अरसु आकार है, है, और नहीं होता ऐसा अकार अह स्वामि स्वामीजी के ए अरस्व अकार है पानी तीन शुरू ही लगता है